पातंजल योग प्रदीप साधनपाद पाद सूत्र पचास दूसरा इसी प्रकार रेचक द्वारा प्रश्वास को देशकाल और संख्या के परिमाण से दीर्घ और सूक्ष्म करके उसकी गति को रोक दिया जाता है इस प्रकार प्रश्वास की गति को रोक देने को रेचक सहित कुंभक अथवा बाह्य कुंभक कहते हैं जहाँ पूरक रेचक दोनों से श्वास प्रश्वास की गति को रोक दिया जाता है वह सहित कुंभक कहलाता है तीसरा बिना पूरक रेचक किए हुए श्वास प्रश्वास दोनों की गतियों को कुंभक द्वारा एकदम जहां का तहाँ रोक दिया जाता है यह भी देश हृदय की धड़कन हाथ की नाड़ी आदि की चाल को देखकर काल कितनी मात्राओं में गति का अभाव रहा और संख्या कितनी विराम की संख्या में गति का अभाव रहा कि परिमाण से दीर्घ और सूक्ष्म होता है इसको केवल कुंभक कहते हैं चौथा इन तीनों प्रकार के प्राणायामों से भिन्न एक चौथी विलक्षण क्रिया श्वास प्रश्वास की गति को रोकने की है इसकी संज्ञा योग दर्शन में चतुर्थ प्राणायाम की है इसमें श्वास प्रश्वास की गति को रोके बिना केवल रेचक पूरा किया जाता है इसके निरंतर अभ्यास से श्वास प्रश्वास की गति देश काल और संख्या के परिमाण से दीर्घ और सूक्ष्म होती हुई स्वयं निरुद्ध हो जाती है समाधिपाद के चौंतीसवें सूत्र के विशेष वक्तव्य में मुख्य प्राण के पांच भेद प्राण अपान समान व्यान और उदान तथा प्राण का निवास स्थान हृदय अपान का मूलाधार और समान का नाभि ही आए हैं पूरक में प्राण समान से नीचे जाकर अपान के साथ मिलता है और रेचक में अपान समान से ऊपर जाकर प्राण से मिलता है इसलिए कई योगाचार्यों ने प्राणायाम का लक्षण प्राण और अपान का मिलाना किया है यथा प्राणापान समायोग प्राणायाम इतिहा प्राणायाम इति प्रोक्तों रेचक पूरक कुंभ कई है योगयाज्ञ वल्के प्राण और अपान वायु के मिलाने को प्राणायाम कहते हैं प्राणायाम कहने से रेचक पूरक और कुंभक की क्रिया समझी जाती है हेते रेचक पूरक हा। सा एव कुंभका प्रणव प्रोक्त प्राणायामस् तन्मय योगयाग्ञवल्क रेचक पूरक और कुंभक यह तीनों तीन वर्ण रूप है अर्थात इन तीनों में तीन तीन वर्ण होते हैं वही यह प्रणव कहा गया है प्राणायाम प्रणव रूप ही है अर्थात जिस प्रकार ओम में अ उ म ये तीन वर्ण हैं इसी प्रकार पूरक कुंभक रेचक तीनों में तीन तीन वर्ण हैं इसलिए यह तीनों प्रणव ही है ऐसा जानकर इन तीनों के अलग अलग अभ्यास में प्रणव उपासना की भावना करनी चाहिए प्राणायाम की क्रियाओं की भिन्नता से कुंभक के आठ अवांतर भेद बतलाए गए हैं यथा सहित सूर्य भेदस् उजायी शीतली तथा भास्त्रिका भ्रामरी मूर्छा केवली चाष्ट कुंभका संगीत सूर्य भेदी उज्जायी शीतली भस्त्रिका भ्रामरी मूर्छा और केवली भेद से कुंभक आठ प्रकार के हैं हठ योग प्रदीपिका में कुंभक का आठवाँ भेद पुलाविनी माना है इन सब प्रकार के ऊपर युक्त कुंभकों के वर्णन करने से पूर्व इनके संबंध में कई विशेष सूचनाएँ दे देना उचित प्रतीत होता है पहला बंधों का प्रयोग स्थरासन में खेचरी मुद्रा के साथ नेत्रों को बंद करके प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए सिर गर्दन और मेरुदंड सीधे रहे झुके न रहे शरीर को तान कर नहीं रखना चाहिए बल्कि ढीरा छोड़ देना चाहिए मूल बंध आरंभ से अंत तक तीनों प्राणायामों में लगा रहना चाहिए उड्डियान को भी लगाए रखने का प्रयत्न करें रेचक में पूरा उड्डियान करके पेट को पीठ से मिला देना चाहिए पूरक और कुंभक के समय पेट की नालियों को फुला आगे की ओर नहीं बढ़ाना चाहिए वरण सिकोड़ कर ही रखना चाहिए पूरक करके कुंभक के समय जालंधर बंध लगाकर वायु को अंदर रोकना होता है कुंभक की समाप्ति पर जालंधर बंध खोल रेचक किया जाता है जालंधर बंध यद्यपि बहुत लाभदायक है तथापि तनिक भी सी असावधानी होने पर इसमें हानि पहुँचने की भी संभावना रहती है तथा इसके द्वारा गर्दन झुकने की आदत भी कई अभ्यासियों को पड़ जाती है इसलिए राजयोग के अभ्यासियों के लिए अधिक हितकर नहीं है बिना जालंधर बंध लगाए दोनों नासिका पुट को उंगुलियों से बंद करके अथवा इसके बिना भी कुंभक किया जाता है